के बाद ये दोनों आपस का झगड़ा खत्म करके ब्रेकफास्ट करने लगे और फिर आज के दिन की पूरी प्लानिंग करने लगे अब ये लोग आगे जिस एरिया में जाने वाले थे वो जंगल का काफी खतरनाक एरिया था वैसे मौसम तो साफ ही था और बारिश होने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी लेकिन फिर भी इस वक्त यहाँ ठंडी हवाए चल रही थी जिससे मौसम काफी सर्द हो रखा था विक्रांत और नयना धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे थे यहाँ दो पहाड़ियों के बीच एक गहरी घाटी थी जिस नदी बहती नजर आ रही थी पहले जब मिस्टर अय्यर अपनी टीम के साथ यहाँ आए हुए थे तब इसी नदी में बाढ़ आई थी लेकिन आज ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था नदी काफी नीचे नजर आ रही थी लेकिन पहाड़ों पर बारिश का कोई भरोसा नहीं होता ऐसे में विक्रांत को अभी भी अपने आकाश कोडव का डर सता रहा था इसीलिए वो जंगल में आगे बढ़ते वक्त खुद आगे आगे चल रहा था जबकि नैना को उसने पीछे किया हुआ था ताकि अगर कोई समस्या आती भी है तो फिर पहले वो उससे निपटे रास्ते में चलते वक्त इन लोगों को कुछ लोगों के फुटप्रिंट और कुछ प्लास्टिक के बैग भी मिले जो कि इस बात का इशारा कर रहे थे कि यहां से जरूर कोई न कोई गुजरा है अब ये कहना मुश्किल था कि ये निशान मकबरे के उन चोरों के जाने का है या फिर जंगल के आसपास मौजूद गांव के लोगों का है अब तक विक्रांत पहाड़ी से उतरते हुए काफी नीचे पहुंच चुका था जहां पर ये लोग खड़े थे अब वहां से नदी काफी पास में नजर आ रही थी नैना आगे को बढ़ते हुए नदी की तरफ जाने लगी तो विक्रांत ने उसे रोकते हुए कहा अरे रुको उधर मत जाओ ये नदी का फ्लड जोन है और बहुत पहले से यहां बाढ़ आती रही है तो मुझे नहीं लगता कि यहां नदी के पास कोई सामान छुपाने के लिए नहीं जाएगा क्योंकि तो अगर यहाँ बाढ़ आ जाएगा तो फिर उनका पूरा सामान बाढ़ में बह जाएगा अभी ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत का फोन बच पड़ा ये फोन उसे जतिन ने किया था यहां जंगल में फोन का नेटवर्क आना मुश्किल था ऐसे में विक्रांत अपने साथ सेटेलाइट फोन लेकर आया हुआ था और जतिन ने उसे इसी सैटेलाइट फोन पर कॉल किया था लेकिन फिर भी उसे जतिन की आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी फोन पर सही आवाज सुनने के लिए विक्रांत इधर उधर होकर सही नेटवर्क की तलाश करने लगा जतिन ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा विक्रांत मैंने पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट के साथ बात की है और मुझे गोल्डन पिलर के होने को लेकर जो प्राचीन किताबें लिखी गई है उसके बारे में भी मुझे जानने को मिला है उसमें गोल्डन पिलर के रखे जाने की लोकेशन के बारे में भी बताया गया है और मुझे लग रहा है कि ये मकबरे वाले चोर उसी जगह पर गए हुए होंगे तुम और नैना मैडम जंगल में जिस जगह पर गए हुए हो उसी के आसपास में ये जगह भी मौजूद है प्राचीन समय में उसका एक खास नाम भी था मैं तुम्हे वहां का लोकेशन भेज रहा हूँ और उस जगह का नाम भी बता रहा हूँ तुम लोग वहाँ भी चले जाना हो सकता है कि वहां से कुछ जानने को मिल जाए हाँ हाँ हाँ ठीक है बताओ कौन सी जगह विक्रांत ने जतिन से पूछा पहाड़ी कोना जैसे जतिन ने जगह का नाम बताया तुरंत ही नैना और विक्रांत ने अपने फोन में इस लोकेशन को सर्च करना शुरू कर दिया ये जगह वाकई में इसी जंगल में मौजूद थी अब मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं हूँ कि इस जगह पर तुमको कुछ मिलेगा या नहीं लेकिन मिस्टर अय्यर के रिसर्च पेपर में और पुरानी हिस्टोरिकल बुक्स में भी इस प्लेस का जिक्र है तो प्लीज तुम लोग एक बार इस जगह को देख ठीक है मैं जा रहा हूँ विक्रांत ने कहा ठीक है और हाँ जो भी हो मुझे अपडेट करते रहना जतिन ने कहा और फिर उसने फोन रख दिया नैना ने फोन के मैप में देखते हुए कहा पहाड़ी कोना ये यहाँ से लगभग आठ किलोमीटर दूर है हमें दोपहर से पहले यहाँ पहुंचना होगा चलो फिर विक्रांत ने कहा और फिर दोनों आगे चलने लगे लेकिन इस बीच अभी भी विक्रांत के मन में आकाश कोडव का डर बना हुआ था पहाड़ी कोना के रास्ते में चलते हुए विक्रांत ने नैना को अपने मन की बात बताई यहां मुझे लगता है कि गोल्डन टॉम्प के भीतर लगे हुए पत्थरों में जरूर गोल्डन पिलर के राज के बारे में लिखा गया है तभी वहाँ पर मकबरे वाले, वाले चोर पहुँचे हुए थे हो सकता है कि उन पत्थरों पर गोल्डन पिलर तक पहुँचने के किसी अनोखे रास्ते के, के बारे में लिखा गया हो या फिर किसी दरवाजे को खोलने के सही तरीके के बारे में बताया गया हो या फिर हो सकता है की पहाड़ी कोना तक पहुँचने के लिए कोई खास रास्ता बताया गया हो तभी तो चोरों ने यहाँ आने से पहले तालाब के पत्थरों को चुराने की कोशिश की थी विक्रांत तुम पागल हो क्या बहुत ज्यादा फिल्मे देखने लग गए हो क्या तुम्हें क्या लगता है ये गोल्डन पिलर वाकई में कोई नेशनल ट्रेजर है ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमें यहाँ पहाड़ी कोना पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम खुद देखो यार ये रास्ता कितना मुश्किल है और यहाँ कोई भला गोल्डन पिलर लाकर कैसे छुपा सकता है यहाँ तो आदमी का अकेले पहुँचना भी मुश्किल है और नवाब हामिद खान का सेनापति शेख मोहम्मद चोरी कर रहा था वो गोल्डन टॉम्प ऐसी सोने का पिलर चुरा रहा था तो वो किसी और की मदद से भी तो नहीं ले सकता था और अकेले ही मेहनत से वो इस जगह पर भला कैसे गोल्डन पिलर पहुंचा सकता था ऊपर से वो ज्यादा लोगों की मदद भी नहीं ले सकता था क्योंकि तो उसे पकड़े जाने का भी तो डर था मुझे तो लग रहा है कि उसने इस जगह पर गोल्डन पिलर को लाकर नष्ट कर दिया था ताकि किसी को उसकी चोरी का पता ना लगे हो सकता है की बाद में ऐसी सिचुएशन बन गई हो कि वो बहुत ज्यादा डर गया हो क्या बात कर रही हो इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं है और ना आज तक ऐसा कुछ सुनने को मिला है कोई अफवाह भी ऐसी नहीं सुनने को मिली है जिससे इस तरह की बात किसी ने कही हो विक्रांत ने कहा नैना वो शेख मोहम्मद सेनापति था और सेनापति के पास बहुत पावर होती है राजा के बाद राज्य में सबसे ज्यादा पावरफुल सेनापति ही हुआ करता था ऐसे में उसके लिए गोल्डन पिलर छुपाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी मैंने तो बहुत सी मूवीज में देखा भी है की सेनापति अकेले राजा के तख्त पलट दिया करते थे देखा मैंने कहा था ना की तुम मूवीज बहुत देखते हो इसीलिए खुद भी फिल्मी कहानियां ने देखो ये पहाड़ी को फैला हुआ अब इस आठ के रेंज में गोल्डन पिलर कहां छुपाया गया है और ये चोर कहाँ छुपे हुए हैं कुछ भी पता नहीं है नॉर्थ साइड और साउथ साइड में पहाड़ी चोटियां हैं अब हमें तो ये नहीं पता की आखिर गोल्डन पिलर को कहाँ पर छुपाया गया है अरे टेंशन मतलब एक बार हमें वहां तक पहुंचने तो दो विक्रांत ने कहा हम लोग जब पहाड़ी कोना के पास पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से आगे कहां जाना है ये भी समझ आ जाएगा वहां पहुंचने के बाद हमें आगे जाने का भी क्लू मिल जाएगा ओ नाना को कुछ एहसास हुआ पहाड़ी कोना ये काफी पुरानी जगह है ना तो मुझे लग रहा है कि मकबरे में चोरी करने वाले ग्रहों को इस जगह के बारे में गोल्डन टॉम्प के तालाब में लगे पत्थरों से ही पता चला होगा और एक चीज और है पहाड़ी कोना के साथ ही उन्हें गोल्डन पिलर से रिलेटेड और भी क्लू मिले होंगे पत्थरों पर मिले क्लू के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत जल्दी गोल्डन पिलर को ढूंढ लेंगे लेकिन सही बात, बात इसी बात की फिक्र मुझे भी हो रही है। विक्रांत ने चिंतित होते हुए कहा इन लोगों ने तकरीबन एक हफ्ते पहले ही गोल्डन पिलर के क्लू को ढूंढ लिया था अब तक तो हो सकता है कि इन्हें गोल्डन पिलर मिल भी गया हो, हो सकता है की ये लोग गोल्डन पिलर लेकर गायब भी हो गए हो बिल्कुल नैना ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा लेकिन अब कुछ भी हो हमें अपना इन्वेस्टिगेशन तो पूरा करना ही पड़ेगा अगर हमें यहाँ जंगल में इन चोरों के बारे में कोई क्लू भी मिलता है तो भी ये हमारे लिए बड़ी बात होती हम्म सही बात है विक्रांत ने नैना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और फिर ये दोनों जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगे